श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद उन्नीस ईस्वी में स्वामी प्रेमानंद अंतिम बार पूर्व बंगाल गए थे उन दिनों एक गांव से दूसरे गांव जाते समय तथा कहीं ठहरते समय उनके चारों ओर इतने लोग आज जुटते थे कि बाद में किसी प्रत्यक्षदर्शी ने उनके साथ महात्मा गांधी की आकर्षण शक्ति की तुलना करते हुए कहा था महात्मा जी को देखने के लिए भी इतनी भीड़ एकत्र नहीं होती प्रेमानंद का प्रेम केवल हिंदू समाज में ही आबद्ध न रहते हुए मुसलमान समाज में भी फैल रहा था यह देखकर एक मौलवी के मन में ईर्षा उत्पन्न हुई प्रेमानंद जब मैमनसिंह सिंह के टांग महाकमे के खारिंदा गांव में निवास कर रहे थे तो मौका देखकर उनकी परीक्षा लेने तथा उन्हें पराजित करने के उद्देश्य से वे मौलवी सम्मोहन विद्या में पारंगत अपने एक मित्र को साथ लेकर उनके पास आए परंतु वे विफल हुए और उन्हें अपनी भूल स्वीकारने पड़ी प्रेमानंद महाराज इस पर तनिक भी रुष्ट नहीं हुए बल्कि मौलवी साहब को जलपान कराने के लिए उन्होंने फल मिष्टान आदि मंगवाया तब मौलवी बोले आप अब तक उदार मत का प्रचार करते रहे हैं क्या आप मेरे साथ एक ही थाल में खा सकते हैं प्रेमानंद दृढ़तापूर्वक बोले हाँ खा सकता हूँ और ऐसा ही किया भी इस पर मौलवी साहब ने धीरानंद को भी जो प्रेमानंद के साथ थे आमंत्रित किया पर प्रेमानंद ने मना किया और कहा एक के खाने से ही हुआ धीरा नंद की अवस्था अभी वैसी नहीं है मुसलमानों के प्रति उनके ऐसे प्रीतिपूर्ण व्यवहार के अनेक दृष्टांत हैं ढाका में रहते समय उनकी उदारवाणी से आकृष्ट होकर नवाब सलीमुल्ला ने उन्हें एक दिन अपने घर निमंत्रित किया था और धर्मगुरु की तरह उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया था एक बार प्रेमानंद ने मठ में आए हुए एक मुसलमान सज्जन को कुछ खिलाया बाद में यह देखकर कि कोई उनके जूठन उठाने को तैयार नहीं है उन्होंने स्वयं अपने ही हाथों वह कार्य संपन्न किया वस्तुतः लोग प्रेमानंद को प्रचारक गुरु या सेवक चाहे जिस रूप में क्यों न स्वीकार करें उनका प्रेम जाति वर्ण भेद निरपेक्ष रूप से वितरित हुआ करता था हारिंदा से वे ढाका आए और वहाँ से नारायणगंज होकर हसाड़ा और सोनार गांव आदि स्थानों में उत्सव में भाग लेने गए बाह्य दृष्टि का अवलंबन कर यद्यपि हमने उत्सव शब्द का प्रयोग किया है तथापि यह स्मरण रखना होगा कि इससे यथार्थ तथ्य प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि उत्सव के उपलक्ष में वे लोगों के मन में नवयुगोपयोगी एक नवीन प्रेरणा का संचार करने के लिए कटिबद्ध रहते थे कीर्तन उपदेश व्याख्यान दैनंदिन व्यवहार आदि के माध्यम से वह प्रेरणा अभिव्यक्त हुआ करती थी और उसका प्रभाव धर्म के क्षेत्र को लांघकर समाज स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी प्रसारित हो रहा था उदाहरणार्थ हसाड़ा आदि ग्रामों में उन्होंने देखा कि वहां के तालाब जलकुंभी आदि जंगली वनस्पतियों से भरे हुए हैं पर यह जानते हुए भी कि थोड़े से परिश्रम से उनकी सफाई करके उन्हें उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद बनाया जा सकता है ग्रामवासी पूरी तौर से उदासीन हैं। इससे वे व्यसित हुए पहले तो वे इस विषय में उन लोगों को प्रोत्साहित करने लगे परंतु उससे कोई फल होता न देखकर एक दिन वे स्वयं ही पानी में उतर गए और जंगली वनस्पतियों को निकालने लगे यह देखकर ग्रामवासियों को भी प्रेरणा मिली और वे उनका अनुकरण करते हुए उत्साहपूर्वक उस, उस कार्य में जुट गए इस दीर्घकालीन भ्रमण तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण के बीच रहने एवं कठोर परिश्रम करने के फलस्वरूप स्वामी प्रेमानंद को काला ज्वर हो आया कलकत्ता लौटकर चिकित्सा कराने से रोग का थोड़ा उपशम हुआ और वायु परिवर्तन के लिए उन्हें बैद्यनाथ धाम ले जाया गया प्रारंभ में तो वहां उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार दिखाई दिया परंतु दुर्भाग्यवश उन दिनों इन्फ्लुएंजा की बीमारी पृथ्वी पर सर्वत्र महामारी जैसी फैलती हुई वैद्यनाथ तक भी पहुंच गई और उनके शरीर में संक्रमित होकर उनके प्राणों का संशय उत्पन्न कर दिया समाचार पाकर स्वामी शिवानंद मठ से वहां अविलंब आ गए और उन्हें कलकत्ता ले आए उनके कलकत्ता पहुंचने तक रोग नियंत्रण से परे जा चुका था अतः उत्तम चिकित्सा के बावजूद लौटने के चौथे दिन ही तीस जुलाई 1918 सौ ईस्वी मंगलवार संध्या चार बजकर पंद्रह मिनट पर उन्होंने स्वधाम गमन किया उस दिन साधुगण प्रातःकाल से ही नाम संकीर्तन कर रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद दुखित हो कमरे के अंदर बाहर टहल रहे थे एक बार भीतर आकर उन्होंने प्रेमानंद से पूछा ठाकुर का अच्छा स्मरण है न ऐसा हो तो फिर हम लोगों को भी भरोसा मिलता है ठाकुर के मानस पुत्र राखाल को कभी जहाँ तक कि अंतकाल में भी ठाकुर का विस्मरण नहीं हो सकता बाबूराम को भी नहीं यह जानते हुए भी संभवतः वर्तमान जड़ सभ्यता के युग में प्रमाण स्थापित करने तथा वहाँ एकत्र साधु एवं भक्तों के मन में श्रद्धा जागृत करने के लिए ही यह कहा और मानो उसे समझते हुए ही प्रेमानंद ने मुस्कुरा स्वीकृति में गर्दन हिलाई और क्षीर्ण स्वर में कहा कृपा कृपा कृपा यह कहकर वे टकटकी लगाए ठाकुर के चित्र की ओर देखते रहे पर बड़े ही गंभीर मुद्रा में महासमाधि के पूर्व एक दिन उन्होंने अन्य मनस्क भाव से स्वामी शारदानंद से कहा था चंपा के रंग के वस्त्र पहनने की इच्छा होती है और बेला के समान शुभ्र अन्न खाने की इच्छा होती है सुनकर एक परिपक्व बुद्धि ब्राह्मण ने विचार किया हम लोग गृहस्थ हैं भला इतनी सब व्यवस्था कैसे कर सकेंगे भला उन्हें क्या पता था कि ने आनंद में शक्ति से प्रकट होकर जो मूर्ति इतने दिनों तक मृत्यलोक में रहती हुई भगवत कार्य साधन में नियुक्त थी नहीं आज अपने स्वरूप में लीन होना चाहती है बाबूराम राम महाराज ने इस दैवी भाषा में उसी का पूर्वाभास मात्र दिया था स्वामी प्रेमानंद प्रेम की हार्ट भंग करके चल दिए यह मार्मिक संवाद चारों ओर फैल गया और इससे सबके हृदय में तीव्र आघात हुआ सुनकर मास्टर महाशय बोले ठाकुर के प्रेम का पक्ष चला गया माताजी जी अश्रुपात करती हुई बोली मठ की शक्ति भक्ति युक्ति सब मेरे बाबूराम का रूप धारण कर गंगा तट को आलोकित करती हुई मठ में घुमा करती थी हा ठाकुर उसे भी ले गए